अजपा जाप सम्बन्धी सदगुरु ओषो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक भाग सै भगवान श्री संत श्रेष्ठ कबीर के इस दोहे का भावार्थ समझाने की अनुकंपा करें यह संसार सकल है मेला राम कहें ते सूचा कहें कबीर नाव नहीं छाड़ो गिरत परत चढ़ ऊंचा यह संसार सकल है मैला। राम कहें थे सूचा ये सारा संसार अपवित्र है क्योंकि मन से जन्मा है मन कलह है और अपवित्रता है राम कहें थे सूचा केवल वे ही इस संसार में पवित्र हैं जिनके हृदय में राम का उच्चार है जिनकी वाणी में राम का वास राम कहें थे सूचा केवल वे ही सच्चे पवित्र शुद्ध हैं कहे कबीर नाम नहीं छोड़ो गिरत परत चढ़ी ऊंचा सिर्फ उसका नाम मत छोड़ना गिरना पड़ना फिर उठ उठ के खड़े हो जाना नाम भर मत छोड़ना नाम को पकड़े रहना फिर कोई फिक्र मत करना गिरना भी होगा पढ़ना भी होगा उठना भी होगा तुम एक नाम को भर पकड़े रहना तो मंजिल सुनिश्चित है पहुंच ही जाओगे और गिरने से मत डरना गिरत परत चढ़ी ऊंचा जो गिरने से डरता है वो तो चलता ही नहीं फिर भय के कारण बैठा रह जाता गिरने से मत डरना भूल करने से मत डरना एक ही बात ख्याल रखना एक ही भूल दोबारा मत करना एक ही ढंग से बार बार मत गिरना क्योंकि वो तो बेहोश आदमी का लक्षण है गिरना हर बार नए ढंग से गिरना फिर उठाना गिरने उठने में एक चीज समान रखना उसके नाम का स्मरण वो अहिरनिश गजता रहे अंधेरे में रहो तो रोशनी में रहो तो उठो तो गिरो तो उसकी गूंज बनी रहे वो एक धागा ना छूटे हाथ से बस नाम की नाव न ना छूटे फिर लहरें ऊपर ले जाए नीचे ले आए गिरत परत चढ़ ऊंचा लेकिन गिरते पड़ते एक दिन तुम उस ऊंचाई पर पहुंच जाओगे जहां परमात्मा है सिर्फ उसका नाम ना छूटे उसका स्मरण न छूटे सुन मरे अजपा मरे अनहध मर जाए राम सने ही ना मरे कह कबीर समझाए है शून्य जैसा सुख का महासुख का अनुभव भी मर जाता है अजुपा का ओंकार का नाद भी मर जाता है अनहद असीम की प्रती भी मर जाती है सिर्फ एक राम का प्रेम कभी नहीं मरता यह संसार सकल है मेला राम कहे सोचा कहे कबीर नाव नहीं छाड़ो गिरत परत चढ़ ऊंचा एक उसकी याददाश्त को बनाए रखना वही सहारा है हर घड़ी में श में एक चीज बनी ही रहे कितने ही गिर जाओ हाथ उसका धागा न छूटे उस धागे के सहारे फिर उठाओगे एक छोटा सा धागा ऐसा हुआ कि सम्राट नाराज हो गया अपने मंत्री पर और उसने उसे आजन्म कारावास दे दिया और गांव के बाहर उसने एक बहुत बड़ी मीरान बना रखी थी जिस मीनार पर उसे कैद कर दिया उस मीनार से भागने का कोई उपाय न था अगर वो भागने की कोशिश करता तो गिरता और मरता कोई 500 फीट ऊंची मीनार थी मीनार पर सख्त पहरा था उसकी पत्नी बड़े परेशान हुई कि क्या करें कैसे छुटकारा हो जीवन भर और अभी जवान था मंत्री आधी जिंदगी और शेष थी तो पत्नी एक फकीर के पास गई और फकीर से कहा कुछ रास्ता बताओ फकीर ने कहा हम तो एक ही रास्ता जानते हैं उसका ही थोड़ा उपयोग कर लो धागे को पहुंचा दो क्योंकि हम तो एक धागा जानते हैं राम स्मरण का और हम संसार की कैद से बाहर हो गए तो ये तो छोटी कैद है तुम एक धागा पहुंचा दो पत्नी ने कहा मैं कुछ समझी नहीं आप पहली मत बूझे तो उसने कहा तुम ऐसा करो एक कीड़े को पकड़ लो एक ऐसे कीड़े को जिसको गंध आती है और उस कीड़े की मूछों पर मधु लगा दो मधु की गंध आएगी कीड़ा ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा और चूंकि मूछों पर लगी है मधु जैसा कीड़ा ऊपर चढ़ेगा वैसे मधु आगे हटती जाएगी गंधों से खींचती रहेगी कीड़े के पीछे थोड़ा सा पतला धागा बांध दो ऐसा ही किया वो कीड़ा चढ़ने लगा मधु की गंधों से खींचती वो गंध में ऊपर की तरफ जाता है पतले धागे को अपने पीछे लिए आता है वजीर तो उत्सुक था ही 24 घंटे विचार कर रहा था कि कोई ना कोई उपाय मित्र पत्नी कोई ना कोई खोजेगा तो वो सचेत था उसने किले को चढ़ते देखा और किले के पीछे बंधा हुआ एक धागा आ रहा है पहचान गया कि कोई उपाय हो गया है धागा पकड़ उसने धागे को खींचना शुरू कर दिया धागे में एक पतली रस्सी बंधी आ रही रस्सी को पकड़ लिया रस्सी में एक मोटी रस्सी बंधी आ रही मोटी रस्सी से वो उतर गया और भाग गया उसने अपनी पत्नी से पूछा ये तरकीब तुझे किसने बताई उसकी पत्नी ने कहा कि फकीर ने बताई उसने कहा कि हम भी धागे को पकड़ के बाहर हो गए राम नाम का धागा तो ये भी तो छोटी सी कैद हम तो बड़ी कैद के बाहर हो गए उस वजीर ने कहा कि अब मैं घर नहीं जाता मुझे फकीर के पास ले चल जिसने इस कैद से छुड़ा लिया अब क्या घर लौटना अब पूरी ही कैद के बाहर हो जाना उचित है और राज उसे पता है यही है राज यह संसार सकल है मैला राम कहे थे सूचा कहे कबीर नाम नहीं छाड़ो गिरत परत चढ़ ऊंचा आज इतना है